सुन माहौल से होती है। सुबह का समय है शहर जाग रहा है ट्रैफिक की आवाजें कॉफी मशीन और फोन पर लगातार नोटिफिकेशन हाँ, वो रोजमर्रा वाली भागदौड़ बिल्कुल और माहौल है वैलेंटाइन वीक का इसी के बीच सोर्स एक बहुत बहुत ही गहरा सवाल उठाता है कि ये प्यार जो इतनी निजी भावना है वो अचानक इतनी एक जैसी इतनी सुनियोजित मतलब प्रिडिक्टेबल कैसे दिखने लगी है ये एक कमाल का सवाल है क्योंकि ये उस चीज पर उंगली रखता है जिसे हम सब देखते हैं महसूस करते हैं पर शायद ही कभी रुककर सोचते हैं है, है ना हाँ, हाँ तो आज हमारी कोशिश यही है प्यार के इस पैकेज रूप के पीछे की छुपी हुई प्रक्रिया और सिस्टम को समझने की तो चलिए इस परत को खोलकर देखते हैं जरूर ऐसा लगता है जैसे रोमांस का एक ऑफिशियल वर्जन हम जो देखते हैं ये वो तस्वीरें हैं जो हमारी आंखों के सामने तैरती रहती है रेस्टोरेंट में कपल्स के लिए सजी हुई टेबलें जिन पर मोमबत्तियां चल रही एप्स हाँ, पर एक के बाद एक के होतीज सोर्स कहता है कि ये सब इतना नेचुरल लगता है जैसे प्यार नेचुरली ऐसे ही होता हो जैसे इसमें कोई कोशिश ही नहीं की गई हो बिल्कुल कोई तनाव नहीं कोई टकराव नहीं बस खूबसूरत पल यहाँ दिलचस्प बात ये है कि कैसे एक बहुत ही गहरी और सच कहूँ तो अक्सर उलझीवी भावना को एक बहुत साफ सुथरे अनुभव में बदल दिया गया है अनुभव हाँ मतलब सोर्स जिसे वॉटवी सी कह रहा है वो असल में एक डिलीवर किया गया अनुभव है रोमांस का वो हिस्सा है जो दिखाई देता है जिसे बेचा जा सकता है और जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सकता है हाँ बिल्कुल इसकी पैकेजिंग इतनी परफेक्ट होती है कि इसके पीछे की मेहनत वो पूरी की पूरी प्रक्रिया वो छिप जाती है ये रोमांस का फ्रंट एंड है अगर हम टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें फ्रंट एंड ये तो बहुत सही शब्द है इसके लिए मतलब जो यूज इंटरफेस हमें दिखता है वो सुंदर है इस्तेमाल करने में आसान है पर अगर ये फ्रंट एंड है तो इसका बैकेंड क्या है की दिखते हैं वो हवा में पैदा नहीं होते सोर्स बहुत ही ठोस उदाहरण देता है एक रोमांटिक डिनर शुरू होने से घंटों पहले वहाँ का स्टाफ कुर्सियां लगा रहा होता है हर एक लाइट को चेक कर रहा होता है फूलों को सही एंगल पर लगाया जा रहा होता है ताकि माहौल एकदम परफेक्ट लगे मतलब जिसे हम एक जादुई पल समझ रहे हैं वो असल में घंटों की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है ये जादू नहीं है एक बहुत अच्छी तरह से मैनेज की गई प्रक्रिया है बिल्कुल और सोर्स इस काम के एक और पहलू पर जोर डालता है इसका दोहराव और इसकी गुमनामी गुमनामी हाँ सोर्स के शब्द बहुत असरदार है डेली रिपीट विदाउट अ कोई हीरो नहीं बस रूटीन hmm. बस रूटीन ये सोर्स के मुख्य विचार मतलब अदृश्य वास्तुकला को जागर करता है ये कोई हीरा वाला काम नहीं है जहाँ किसी एक व्यक्ति की वाहवाही हो ये एक तरह का श्रम है एक ऐसा काम जो लगातार पर्दे के पीछे चलता रहता है बिना किसी पहचान के सोचिए उस स्टाफ के लिए ये कपल का खास दिन नहीं है ये उनके काम का एक और दिन है हाँ कल कोई और कपल आएगा और यही रूटीन फिर से दोहराया जाएगा ये बिना सराहना के वाली बात सोचने वाली है हम उस अनुभव के लिए पैसे देते हैं पर उस अनुभव को बनाने वाले लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते वो उस कहानी का हिस्सा ही नहीं है और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जब प्यार जैसी भावना को एक प्रबंधित प्रक्रिया एक मैनेज प्रोसेस बना दिया जाता है तो उस भावना के स्वभाव पर उसका क्या असर होता है क्या वो अपनी स्वाभाविकता खो देती है शायद सिस्टम उसे एक तयशुदा आकार देता है लेकिन क्या उस आकार में भावना का असली अनकहा सार बच पाता है एक मिनट तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम रोमांस को एक तरह से ऑटोमेट कर रहे हैं ये बात तो और भी दिलचस्प हो जाती है जब सोर्स आधुनिक रोमांस की इस पूरी प्रक्रिया के तुलना एक सिस्टम से करता है, हाँ, ये तुलना बहुत शक्तिशाली है। वो कहता है, में होते हैं, के अंदर करनी है हाँ, या फिर किसी फैक्ट्री में शिफ्ट का काम समय के दबाव में होता है ठीक वैसे ही रोमांस भी अब एक कैलेंडर में फिट हो गया है ये हमें उन शब्दों से सोचने पर मजबूर करती है जो हम कभी प्यार से नहीं जोड़ते जैसे दक्षता प्रिडिक्टेबिलिटी जिसका नतीजा पहले से पता हो हाँ सोर्स इसे तीन शब्दों में समेटता है वन डे वन एक्सपेक्टेशन वन आउटकम यानी एक दिन एक उम्मीद और एक नतीजा ये पूरी तरह से एक सिस्टम का खाका है, है ना बिल्कुल है और इस सिस्टम का लक्ष्य जैसा कि सोर्स बताता है बहुत सरल है मकसद बस ये है कि अनुभव शानदार हो और उसके पीछे की सारी भागदौड़ किसी को नजर ना आए इसका मतलब तो यह हुआ कि पूरा जोर इस बात पर है कि अंत में ग्राहक को या इस मामले में कपल को एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पर डालने लायक अनुभव मिले इसके पीछे कितनी थकावट है वो सब छिपा रहना चाहिए पर क्या प्यार को इतना प्रेडिक्टेबल होना चाहिए यही तो इस सिस्टम का विरोधा है क्या प्यार का एक हिस्सा उसके अनप्रेडिक्टेबल होने में नहीं है बिल्कुल है प्यार को तो अप्रत्याशित स्पॉन्टेनियस माना जाता है लेकिन यह सिस्टम उसे एक प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट में बदल देता है आप एक पैकेज खरीदते हैं और आपको ठीक ठीक है, है। आश्चर्य के तत्व को खत्म कर देता है क्योंकि आश्चर्य में गड़बड़ होने का खतरा होता है और सिस्टम को खतरे पसंद नहीं उसे गारंटी वाला नतीजा चाहिए तो इस सबका मतलब क्या है इस सिस्टम का इस अदृश्य वास्तुकला का इंसानी पहलू क्या है क्योंकि अगर ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है तो इसके पुर्जे तो इंसान ही है उन पर क्या बीतती है और सोर्स यहाँ एक बहुत ही मार्मिक बात कहता है हाँ। वो कहता है कि इस सिस्टम में कोई बड़ी त्रासदी नहीं है कोई दिल टूटने की बड़ी कहानी नहीं है बस थकान है ये थकान शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है ये उस भावनात्मक और मानसिक बोझ को दिखाता है जो इस सिस्टम को चलाने वाले लोग उठाते हैं इमोशनल पॉज एक ऐसा पल जब सिस्टम की मांगों और अपनी निजी भावनाओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा लगने लगती है सोर्स एक बहुत ही गहरी छवि पेश करता है जो दिमाग में अटक जाती है कोई कर्मचारी ब्रेक लेकर किचन के पीछे बैठकर अपना फोन देख रहा है स्क्रीन पर किसी अपने का एक मैसेज है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया वो उसे बस देख रहा है लेकिन फिर ब्रेक खत्म होने का समय हो जाता है और जीवन उसी रूटीन में वापस खिंच जाता है वो जो एक पल का ठहराव था वो सिस्टम के दबाव में कहीं खो जाता है और ये थकान इस बात का प्रतीक है कि जब एक मानवीय भावना एक कठोर मांग करने वाले सिस्टम से टकराती है तो क्या होता है सिस्टम लगातार प्रदर्शन की मांग करता है उसे आउटकम चाहिए अनुभव डिलीवर करना है हाँ लेकिन इंसान को एक ठहराव की जरूरत होती है सांस लेने की अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह हमारी व्यापक उपभोग्यता संस्कृति के पैटर्न को ही तो दिखाता है मतलब मतलब आज हर चीज एक अनुभव है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है चाहे वो छुट्टियां हो खाना हो या फिर प्यार और हर अनुभव को डिलीवर करने के पीछे एक अदृश्य श्रम है जिसकी कीमत अक्सर पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग अपनी थकान के रूप में चुकाते हैं सही बात है लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सिस्टम में इतनी थकान है इतना दोहराव है तो ये बदलता क्यों नहीं ये सिस्टम बना क्यों रहता है और सोर्स इसका बहुत सीधा और शायद थोड़ा कड़वा जवाब देता है क्योंकि ये काम करता है क्योंकि ये काम करता है ये इस सिस्टम के खुद बखुद चलते रहने वाले स्वभाव को दिखाता है यह सिस्टम इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इसकी मांग बनी रहती है जैसा कि सोर्स कहता है लोग बदल जाते हैं रूटीन रीसेट हो जाता है आज एक कपल उस परफेक्ट डिनर पर है कल कोई और होगा कैफे और रेस्टोरेंट के लिए बस सेटअप को रीसेट करना है अगर थक के चले भी जाए तो उनकी जगह लेने के लिए नए लोग हमेशा तैयार रहते हैं सोर्स ये भी कहता है कि क्योंकि इस सिस्टम में कोई बड़ी रुकावट कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आती इसलिए कोई सवाल भी नहीं उठता जब तक अनुभव डिलीवर होता रहता है और ग्राहक खुश रहते हैं तब तक पर्दे के पीछे की प्रक्रिया पर किसी का ध्यान नहीं जाता ये एक बहुत ही अच्छी तरह से तेल डाली हुई मशीन की तरह है हाँ और ये सिर्फ रेस्टोरों या डेटिंग एप्स तक ही सीमित नहीं है ये एक मानसिकता बन गई है ये सिस्टम पहले एक मांग पैदा करता है कि प्यार को इसी खास तरीके से मनाया जाना चाहिए और फिर उसे पूरा करने के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है और इस प्रक्रिया में ये खुद को अनिवार्य बना लेता है हाँ धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि प्यार का इजहार करने का यही एकमात्र सही तरीका है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद आप प्यार करते ही नहीं तो अगर हम सारी बातों को समेटे तो ये सोरस हमें प्यार के एक बहुत ही अलग पहलू से रूबरू कराता है यह हमें उन चमकते हुए पलों से परे देखने के लिए कहता है और उस अदृश्य ढांचे को उस अदृश्य मेहनत को देखने के लिए कहता है जिस पर ये पल टिके हुए हैं सही सोर्स के अंतिम विचार पर आते हैं वो कहता है कि इस पूरी पड़ताल के बाद अब जब शाम को वही दृश्य दिखेगा वही सड़क वही ट्रैफिक वही रोशनी वही हाथ में हार डाले चलते कपल्स तो शायद उसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा हाँ अब यह समझ होगी कि प्यार सिर्फ एक पल नहीं ये एक प्रक्रिया भी है एक ढांचा भी है और उस ढांचे को खड़ा रखने वाला एक अदृश्य श्रम भी और सोर्स यही नहीं रुकता वो श्रोता के लिए एक अंतिम बहुत ही उत्तेजक विचार प्रस्तुत करता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है क्या है वो सोर्स कहता है शायद इसीलिए भारत ने कभी वैलेंटाइंस डे नहीं बनाया क्योंकि यहाँ प्रेम कैलेंडर में नहीं जीवन में बहता था वाह, ये एक गहरा विचार है है ना यह हमसे पूछता है कि क्या भावनाओं का इस तरह ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर देर तक सोचा जा सकता है और चर्चा के अंत में सोर्स हमें किसी बड़े सिद्धांत पर नहीं बल्कि एक बहुत ही निजी एहसास पर लाकर छोड़ता है एक ऐसी भावना जो शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रोज एक ही चीज देख रहा हो पर उसे पहली बार आज समझ रहा हो सोर्स की अंतिम पंक्ति इसी एहसास को आवाज देती है मैं ये रोज देखता था पर आज पहली बार समझा आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो